क्या जाने नमस्कार, हमने एक बात कही सुनने वाले सभी दोस्तों को नमस्कार साथियों आप ये बताइए कि आ, यहां पर कुछ भी बात कहने से पहले आपको एक आज का कथन कहीं पर मैंने पढ़ा वो बताता हूं वो कहता है कि जहां पर आपके रहने या न रहने से कोई फर्क ना पड़ता हो तो वहां पर ना रहना ही बेहतर होता है अच्छा साहब तो अगर वहां ना रहना ही बेहतर होता है तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो कौन सा ऐसा व्यक्ति या चीज है जिसके होने या नहीं होने से फर्क नहीं पड़ता मुझे लगता है कि वो चीज या वो व्यक्ति वो होता है जो एडिशनल होता है आपने बहुत अक्सर सुना होगा ये शब्द एडिशनल तो साहब एडिशनल क्या चीज होती है एडिशनल मेरे हिसाब से वो चीज होती है जिसकी जरूरत तो नहीं थी मगर चूंकि एक व्यक्ति या चीज उपलब्ध थी तो इसलिए उसको भी रख दिया अब उसको चूंकि रख ही दिया है तो भाई उसका कुछ इस्तेमाल भी कर लेते हैं देखिए सरकारी विभागों में एडिशनल एडिशनल कमिश्नर, जज अब ये एडिशनल क्या है यार इसका मतलब या तो एक आदमी से काम नहीं संभला और या फिर वो एक आदमी फालतू मिल गया तो उसको भी कुछ काम देना है अब ना तो उसको नीचे लगा सकते हैं ना ऊपर लगा सकते हैं उसको किसी एक पर्टिकुलर जगह पर लगाने के लिए है मगर वो जगह ही नहीं खाली है तो भैया चलो एक एडिशनल लगा देते हैं तो साहब एडिशनल अब उसी तरह से कभी कभी ऐसा हो जाता है कि कहीं पर एक ब्लैंक फिल करना होता है ही डैश यहां पर he will come तो will तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज हो गई मगर जहां पर एक प्रिपोजिशन भरना होता है देर इज ए गार्डन अब यहां पर इज ए ये सब क्या है बेसिकली तो ये ऐसे शब्द हैं जिनका मतलब शायद कुछ नहीं होता मगर या कुछ मतलब है भी तो वो कहीं किसी और चीज से जुड़ा हुआ है मैं कहना सिर्फ ये चाहता हूं कि कभी कभी जिंदगी में हम लोग अपने आप को किसी दूसरे के लिए एक फिल इन द ब्लैंक बना लेते हैं यानी कि हम उसकी जिंदगी में एक ऐसी जगह पहुंचते हैं जहां पर कि लगता है कि हम उसकी जिंदगी में किसी खाली जगह को भर रहे हैं मगर सच बात यह होती है कि हम वहां पर हमारी कोई जरूरत होती नहीं है हम एडिशनल हो जाते हैं वहां पर अब साहब ये एडिशनल चूंकि हम वहां पहुंच ही गए हैं तो भैया हमको रख ही लिया जाता है हम साहब पहुंच जाते हैं मगर हमारे होने या नहीं होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता हमारे जैसे लोग जो बैंक वगैरह में काम कर चुके हैं या किसी सरकारी कार्यालय में काम कर चुके हैं हम लोग अक्सर ऐसे लोगों को पाते हैं अपने बीच में जिनको कहा जाता है कि साहब इनको शंटिंग पोस्टिंग पर भेजा गया है हम खुद भी साहब उनमें से हैं जिनको ऐसी पोस्टिंग्स मिल चुकी हैं अब टिंग पोस्टिंग क्या होता है अब आप एक पर्टिकुलर ग्रेड के अधिकारी हैं और आपको अभी नौकरी से निकाला नहीं जा सकता तो क्या करा जाता है आपको कहीं ऐसी जगह भेज दिया जाता है जहां पर कि आपके पद के अनुरूप बहुत से लोग हैं मगर उन सबको जिम्मेदारियां हैं आपके पास कोई जिम्मेदारी नहीं अब साहब आप वहां पहुंच गए तो कहा जाता है साहब ये एडिशनल अफसर आपको मिल गए कोई इनका काम ले लीजिए हमको ख्याल है साहब हम बहुत ज़माने पहले एक रीजन में काम किया करते थे तो वहाँ पर हम अपना लाइन असाइनमेंट पूरा करने के बाद ये हुआ कि साहब हमको कहीं बाहर पोस्ट होना है मगर वो पोस्टिंग का आदेश स्थानीय प्रधान कार्यालय से आएगा तो मगर अभी वो आया नहीं था हमारी शाखा में किसी दूसरे की पोस्टिंग कर दी गई तो ये हुआ कि भाई शाखा में दो ब्रांच मैनेजर तो रह नहीं सकते तो हमारे रीजनल मैनेजर साहब ने हमको रीजनल ऑफिस में पोस्ट कर लिया अब साहब रीजनल ऑफिस में पोस्ट तो कर लिया मगर अब वो भी जानते थे कि भैया ये तो ज़्यादा दिनों तक यहाँ रहेगा नहीं जब ज़्यादा दिनों तक वहाँ नहीं रहेगा तो उन्होंने कहा भाई इनको एडिशनल अफसर मान लीजिए और इनको कहीं भी काम पर लगा दीजिए अब हम चूँकि रीजनल मैनेजर साहब बड़े अच्छे भले आदमी थे उन्होंने कहा कि भाई इनको यह हमारे आदमी है अब साहब जो भी स्केल वन टू का अफसर जिसको रीजनल मैनेजर कह दे ये हमारे आदमी हैं उसका तो वैसे ही वज़न बढ़ जाता है हमारा तो वज़न वैसे शारीरिक रूप से भी बढ़ा हुआ था और चूँकि रीजनल मैनेजर साहब ने कह दिया तो हमारा वजन तो और भी बढ़ गया जब ऐसी हालत हो जाती है तो अब आपके पास दो परेशानियां होती हैं पहली बात तो ये कि कुछ पदानुसार कुछ लोग आपसे ऊंचे अधिकारी होते हैं मगर चूंकि अब रीजनल मैनेजर ने बोल दिया कि भाई आप उनके आदमी हैं तो आप सडनली बहुत महत्वपूर्ण हो गए तो वो भी थोड़ा आपसे हिचकिचाने लगते हैं और बाकी जो अधिकारी जो रेगुलर बैठे वो कहते हैं यार तो देखिए ये या अभी कहीं बाहर से आए और ये हमसे ज्यादा प्रिय हो गए रीजनल मैनेजर को ये तो उनके मन की बातें आपका क्या होता है आपका ये हो जाता है भाई साहब जो मेरा हुआ कि हमें समझ ही नहीं आया कि हमको करना क्या है अब भैया जब करना आपको समझ नहीं आए कि आपको क्या करना है तब जिंदगी बड़ी मुश्किल हो जाती है हम आपको ये बताएं कि इन सब हालात में हम अपने आप को ना तो बहुत महत्वपूर्ण समझ पा रहे थे और ना ही महत्वहीन समझ पा रहे थे हमने अपने आप को सोचा कि यार हमारा काम जो है वो काम करना है अब उसकी कहानी आपको फिर कभी बताऊंगा क्योंकि उस काम करने के चक्कर में हम बड़े मतलब ओहापो और पशुपेश वाली स्थिति में फंस गए थे मगर चलिए छोड़िए वो बातें अलग फिर कभी बताएंगे आज तो आपसे मैं जो बात कहना चाहता हूँ वो ये है कि हम और आप जब किसी की जिंदगी में फिल इन द ब्लैंक्स के हालत में होते हैं तो ये खाली ऑफिस में नहीं होता है ऐसा तो जिंदगी के हर मोड़ पर हर जगह पर ये आपके सामने हो सकता है अब सवाल ये है कि अगर आपने खुद को वहां बैठाया है या किसी और ने आपको फिल इन द ब्लैंक की तरह इस्तेमाल किया है तो यहां पर साहब मैं एक ही बात कहूंगा ब्लैंक जो है वो भी एक रोल है एक भूमिका है तो कोई भी भूमिका करने के लिए आप ये तो बात पक्की मान लीजिए भाई साहब कि जब तक हम नहीं कहेंगे कि हम ये भूमिका करेंगे तब तक वो भूमिका हमसे कोई जबरदस्ती नहीं करवा सकता तो इसका मतलब अब सीधा ये हो गया कि जब हम फिल इंदा ब्लैंक की भूमिका कर रहे हैं तो हम अपनी मर्जी से उसमें शामिल होंगे अब कभी कभी क्या होता है कि हम फिल इंदा ब्लैंक की स्थिति में इसलिए घुस जाते हैं क्योंकि हम अपना महत्व अपनी महत्ता बढ़ाना चाहते हैं किसी बड़े आदमी की जिंदगी में आप फिल इंदा ब्लैंक की स्थिति में पहुंच जाइए बस भैया आपकी महत्ता बढ़ गई क्योंकि अब आपको उनके साथ जोड़ के देखा जाने लगेगा चलिए वहां तो दूसरों की नजर में महत्ता बढ़ गई आपकी नजर में क्या हुआ आप कहा हैं मैं साहब आपको यह बताऊं कि मैंने जितनी बार भी ऐसी परिस्थिति में खुद को पाया चाहे देखिए मैंने कहा ना कि यह तो आप, आपके मर्जी के बिना तो यह होता नहीं मगर कभी कभी ऐसा हो जाता है कि अनायास परिस्थितियां ऐसी हो जाती हैं कि आप उसमें घुस जाते पहुंच जाते अब जब मैंने जब जब अपने आप को ऐसी परिस्थितियों में पाया तो मैंने एक परेशानी देखी वो परेशानी आप सोचिए फिल इन द ब्लैंक से ही रिलेटेड है वो परेशानी ये देखी कि अगर आपने अपना विस्तार करना चाह यानी कि आपने सोचा कि मैं इनकी जिंदगी में अपनी भूमिका को थोड़ा बढ़ा दूं, तो आप नहीं बढ़ा सकते क्यों नहीं बढ़ा सकते फिलिंदा ब्लैंक में आपको एक ब्लैंक स्पेस है उस ब्लैंक स्पेस में अपनी जगह आपको बैठना है अब जितना स्पेस है उसी में आप बैठेंगे आप उससे बढ़ नहीं सकते आप ये कहिए कि साहब मैं छोटा हो जाता हूं ना ये भी आप नहीं कर सकते यानी कि आपकी भूमिका घट भी नहीं सकती तब क्या हो सकता है आप हट सकते हैं आप ये कह सकते हैं कि साहब मैं इस ब्लैंक में जाऊंगा ही नहीं यानी कि मैं उनकी जिंदगी में हिस्सा ही नहीं बनूंगा ये आपके हाथ में है क्यों ऐसा क्यों करना चाहेंगे आप मैं आपको बताता हूं मैं ऐसा क्यों करना चाहता था जब मैंने आपको बताया मैं कुछ परिस्थितियों में ऐसी जगह पहुंच गया था तो वहां से हट जाना ठीक है यह आप कर सकते हैं परंतु वहां रह करके विस्तार नहीं कर सकते छोटे नहीं हो सकते सीमा अब बद मैं अपने बारे में तो आपको बता सकता हूं मुझे सीमाओं में बंध कर रहना यानी अगर कोई व्यक्ति मुझसे ये कहता है कि आपको यहाँ से आगे नहीं बढ़ना है पता नहीं साहब क्या मेरी परेशानी है कि मुझे लगता है मुझे यहाँ से तो आगे ही बढ़ना है वो आपको बताएँ सच बताएं लॉकडाउन के ज़माने में बाहर घूमने को जितना मन करता था उतना मन तो कभी नहीं करता है आज के तारीख में लॉकडाउन नहीं है लगता है कि हफ्ते निकल जाते हैं कि हम अपने बिल्डिंग से बाहर नहीं निकले होते मगर लॉकडाउन के ज़माने में साहब बिल्डिंग से बाहर तो जाना ही है चाहे पुलिस से बाहर खाने का डर हो चाहे गाड़ी पकड़ाने का डर हो जो भी हो मगर साहब बाहर जाना है तो वही हालत होती है वही छोटी मोटी भूमिकाएं जो आप निभा रहे किसी की जिंदगी में फिलिंग द ब्लैंक्स बन के वहां पर जब ये पता चलता है मेरे को कि मैं उस सीमा से आगे नहीं बढ़ सकता साहब तो बस मेरे तो पर फड़फड़ाने लगते तो अब मैं क्या आपसे बताना चाहता हूं कि अगर जो ऐसी परिस्थिति आ जाए तो साहब मैं ये करता हूं कि मैं वहां से बाहर चला जा मैं उस फिल इन द ब्लैंक की स्थिति में नहीं रहना चाहता अब यहां पर एक बात और भी है आपको यह बता दूं आप यह न समझ बैठिएगा कि अगर आप फिल इन द ब्लैंक हैं तो आपकी कोई बेजती हो रही है ऐसा नहीं है बेजती कुछ नहीं होती अरे आप अडिशनल हैं तो अडिशनल का मतलब यह नहीं है कि आप अन हैं अडिशनल का मतलब यह नहीं है डिशनल का मतलब सिर्फ यह है कि उस वक्त तत्कालीन आपकी उपयोगिता पता नहीं है किसी को कभी कभी फिल इन द ब्लैंक होने के बाद आपको बहुत इज्जत मिलती है मगर वो इज्जत क्यों मिलती है क्योंकि आप एज ए परसन इज्जत के लायक हैं मगर उपयोगिता के हिसाब से आप बेकार हैं आपका कोई मतलब नहीं अब आप क्या समझ रहे हैं आप समझ रहे हैं कि मेरे बगैर इसका काम नहीं चल रहा है चाहे वो दफ्तर हो चाहे वो व्यक्ति हो मेरे बगैर काम नहीं चल रहा है ऐसा कुछ नहीं है उसका काम तो चल ही रहा था और उसका काम चूंकि चल रहा था तो इसलिए उसके मन में उपयोग के हिसाब से आपका कोई काम नहीं है उसके मन में का आपकी इज्जत है एज ए पर्सन एज एन इंडिविजुअल एज ए पोजिशन सॉरी आपकी इज्जत कर सकते तो अब सवाल यह उठता है कि अगर फिल्म इन द ब्लैंक देखिए कभी कभी क्या होता है फिल इन द ब्लैंक में एक और परेशानी आती है आप तो फिल इन द ब्लैंक कर रहे हैं। अगर अगले को पता ही ना चले अगर इज्जत दे रहा है बहुत खुशी की बात अगले को पता ही नहीं कि साहब आप कब उसके साथ आकर जुड़ गए जब अगले को पता ही नहीं तो ऑब्वियस है कि उसको वो आपको देखेगा ही नहीं आप उस नहीं देखने को नजरअंदाज करना समझ सकते हैं इग्नोर करना समझ सकते हैं यानी जितने नेगेटिव चीजें हैं वो सब आप वहां जोड़ सकते हैं तो साहब यह भी कोई बात नहीं बनी आपने सोचा कि भाई अगले ने इतनी नेगेटिविटी मेरे को दे दिया तो यह नेगेटिविटी आपके मन में ऐसे ए मैटर ऑफ रिएक्शन आपके मन में नेगेटिविटी पैदा करती है यानी कल तक आप जहां फिलिंग द ब्लैंक करके घुसने की तैयारी कर रहे थे या कोशिश कर रहे थे या घुस चुके थे वहीं पर अब आप सडनली दुश्मन बन बैठे क्योंकि आपको लगने लगा कि अरे भैया ये तो नेगेटिव भावनाएं आ रही हैं ये तो मुझे इग्नोर कर रहा है मैंने आपसे शायद एक बार पहले भी कहा है कि किसी को इग्नोर करना उसकी सबसे बड़ी बेइजती है वो आजकल हमारे कुछ नेता लोग हैं ना जो अनर्गल प्रलाप करते रहते हैं तो उसमें क्या होता है कि जो पदासीन नेता है वो जब उसकी बात का जवाब नहीं देता तो अगला नेता जो अनर्गल प्रलाप कर रहा है वो और अनर्गल प्रलाप करने लगता है क्यों क्योंकि उसको लगता है कि मेरी बेजती हो रही है अब ये हमारे पदासीन नेता महोदय जानबूझ के कर रहे हैं या किसी स्ट्रेटेजी के तहत कर रहे हैं या अनजाने में इग्नोर कर रहे हैं क्योंकि उसकी बात ही अनर्गल है तो पता नहीं मगर उसने तो इसको निगेटिव समझ लिया और वो उसकी अनर्गलता बढ़ती चली गई उसी तरह से आप तो पहुंच गए साहब फिर ब्लैंक में उसके बाद में उसको पता ही नहीं कि आप वहां बैठे हुए हैं क्योंकि आप उसको पता नहीं है तो साहब वो तो आपको इग्नोर करेगा ही अब देखिए इसका एक और पहलू भी है वो पहलू है अगर आप इसी इसी रिलेशनशिप को इसी आ, मतलब इसी संबंध को आप अगर कार्यालय या निर परस्पर संबंध इसमें छोड़ दीजिए हम आपको बताएं कभी कभी क्या होता है दोस्तों के साथ भी ये हो जाता है दोस्तों के साथ कैसे हो जाता है आप अपने आप को समझने लगते हैं कि चार दोस्तों में आप ही वो कड़ी हैं जो कि सबको जोड़े हुए हैं और आपको लगता है कि जब चार दोस्त मिलकर बैठते हैं तो अगर आप हंसी मजाक नहीं करेंगे आप बातें नहीं आगे बढ़ाएंगे वो तीनों तो बात करेंगे ही नहीं अब होता क्या है कि कभी आप पता चला कि दस पंद्रह दिन के लिए गायब हो गए और जब आप लौटते हैं तो आपको पता चलता है यार इन तीन लोगों ने मिलकर क्या बढ़िया ट्रिप ऑर्गेनाइज की थी क्या बढ़िया पार्टी की थी अभी जो दिवाली का फंक्शन पड़ा उसमें इन तीनों ने क्या धमाल किया था बस आप, आपका दिल टूट जाता है आपको लगता है कि यार मेरे बगैर भी ऐसा हो सकता है तो साहब ये एक ऐसा प्रश्न है कि ज़रा सोचकर देखिए क्योंकि ये फिल इन द ब्लैंक वाली बात जब मेरे दिमाग में आई ना तो मैंने सोचा कि मैं थोड़ा अपने ऊपर देखूं और थोड़ा सा आपके साथ में बातें करके देखूं तो ज़रा एक बार आप भी नज़र दौड़ाइए और साहब इसको मैंने तो कुछ पर्टिकुलर रिलेशन्स को सामने लाया नहीं मैं सोचा हूँ कि अब हमारे जो दोस्त हैं वो बहुत अनुभवी हैं वो तो सब तरह के रिलेशंस को समझ ही रहे हैं तो अगर उन संबंधों में हमने अपने आप को ये फिल इन द ब्लैंक की स्थिति में डाल दिया है और जब वो हमसे कह देती हैं कि भैया आप तो फिल इन द ब्लैंक वाली स्थिति में हो आप तो फिलर हो भाई साहब यकीन मानिए अब तो वो उम्र ना रही वरना किसी जमाने में इतनी बात पर तो नदियों में लगाने की नौबत आ जाती तो खैर साहब चलिए ये तो आपके विचार के लिए मैंने एक बात छोड़ दी अब हाँ एक बात आपको बताऊ ढींगरा साहब की याद आ रही है मैंने ढींगरा साहब से वादा किया था कि उनकी पुस्तक के हिस्से मैं अपने दोस्तों के साथ साझा करूंगा तो चलिए आज अपना बात खत्म करने से पहले ढीगरा साहब का एक रिपोर्टाज जो कि राज कपूर जी के संस्मरण है मतलब राज कपूर जी के मृत्यु संबंधी संस्मरण है वो आपके साथ साझा करता हूँ तो पढ़ना शुरू करता हूँ राज कपूर यादों के झरोखे से यादों के चिनार आज मुरझाए हुए हैं हवा में एक अजीब उदासी है शहर वही है लोग वही हैं बस माहौल बदल गया है सबको लगता है उनसे कुछ छिन गया है दूर चला गया है कुछ खालीपन है अपने एहसास अपने प्यार देकर वह जोकर अब चला गया है और गूंज रहे हैं उसके बोल जीना यहाँ मरना यहाँ राजकूर हिंदी सिनेमा में रोमांटिक दौर के प्रवर्तक रहे हैं तभी तो जीवन के हर क्षेत्र से फिल्म उद्योग से संबंधित हर छोटा बड़ा आदमी उन्हें अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए देवनार्टे चेंबूर आ रहा है यह कॉटेज पिछले 40 वर्षों से उनका सृजन स्थल रहा है आरके स्टूडियो से उनके घर ट्रॉम्बे रोड तक के तीन किलोमीटर के लंबे रास्ते पर प्रशंसकों की लंबी कतारें हैं चीटियों की तरह रेंगती सैकड़ों गाड़ियां हैं, पैदल चलते हजारों लोग हैं सबका गंतव्य है देवनार कॉटेज जहां उनके प्रिय साथी अभिनेता रहनुमा राज कपूर की पार्थिव देह पड़ी है सबके मन में ललक है उनके अंतिम दर्शन करने की और अपने श्रद्धा सुमन अर्पण करने की आज 3 जून 1988 को बंबई का पूरा फिल्म उद्योग बंद है और सब फिल्म कर्मी यहाँ आ रहे हैं उनके बंगले पर जबरदस्त पहरा है काफी पुलिस बंदोबस्त है जो हर दो मिनट के बाद अस्त व्यस्त हो जाता है क्योंकि कोई ना कोई बड़ी हस्ती कोई ना कोई बड़ा कलाकार अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करने को अंदर जा रहा है शुरू के आने वाले लोगों में दादा मुनि अशोक कुमार हैं, जो अपनी पत्नी और भाई किशोर कुमार की मृत्यु के बाद टूट गए हैं एक छड़ी के सहारे वो एक सहायक के साथ कॉटेज में आते हैं अपने भावों को संयत करते हुए कहते हैं हम बहुत पास रहते थे पर मिलना बहुत कम होता था मैंने राज का बचपन जवानी देखी है और अंत भी देखना पड़ रहा है फिल्म उद्योग का एक खंभा गिर गया है हो राजकपूर की मृत्यु से कुछ समय पहले एक साक्षात्कार में दादा मुनि ने कहा था जिस दिन नरगिस की मौत हुई राजकपूर उसी दिन टूट गए थे तभी से उन्हें यह जानलेवा बीमारियां लगी जिसका अंत उनकी मृत्यु से हुआ राजकपूर के छोटे भाई शम्मी कपूर और शशि कपूर शोक प्रकट करने वालों की सांत्वना स्वीकार कर रहे हैं तभी देवानंद आते हैं उनकी नौजवान दिखने की अदा अभी गई नहीं राज जी के पार्थिव शरीर को श्रद्धांजलि अर्पित करने के बाद वो लॉन में आ जाते हैं और फिर अपने बनावटी अंदाज में कहते हैं राज कपूर कहाँ मरा है वो तो अमर हो गया है ये फूल पत्ते ये दीवारें ये उसके घर के कोने सभी उसकी याद से महक रहे हैं जब तक उसकी फिल्में जिंदा हैं वो नहीं मर सकता वो जिंदा रहेगा और अंग्रेजी में अपना यह संदेश देकर वो गायब हो जाते हैं लोगों का आवागमन जारी है तभी वी शांताराम आते हैं पिचासी वर्षीय शांताराम में फुर्ती है चुस्ती है पर वो गमगीन है वो भाव विवल है शीशे के वातानुकूल कमरे में रखी उनकी यानी राज जी की देह पर पुष्पांजलि अर्पित करने के बाद वो बाहर आते हैं अपना चश्मा उतारकर आंसू पहुँचते हुए कहते हैं उनका निधन सिनेमा की अपूरणीय क्षति है मैं उनकी कला का प्रशंसक रहा हूँ शायद उन्हें भी अपनी मृत्यु आसन्न नजर आई देवनार कॉटेज में बरामदे में दरियां पड़ी हैं जहाँ फिल्म उद्योग की जानी मानी अभिनेत्रियाँ सिर्फ सर्फ में धुली सफ़ेद साड़ियों में लिपटी जमीन पर बैठी हैं मेकअप न होने के कारण पद्मिनी कोल्हापुरे और डिंपल पहचानी नहीं जा रही दीवार के सहारे कुर्ते और चूड़ीदार पायजामे में रेखा बैठी है चेहरे पर थोड़ा मेकअप है और आँखों में वो फोटो लेंस का चश्मा चढ़ाए हुए वो सब कुछ देख रही हैं पर उनकी आँखें छुपी हुई हैं हाँ चेहरा भाव शून्य है जैसे वो सिर्फ हाजिरी में बैठी हूँ पास में सिम्मी बैठी है बुझी हुई सी उनके बालों की सफेदी अब साफ नजर आती है वो भी बूढ़ी हो रही है रेखा उनसे बतिया रही है पूछने पर सिम्मी कहती है मैं बहुत दुखी हूं, ऐसा लगता है कि मेरे जिस्म का एक टुकड़ा चला गया है उसी बरामदे में कपूर खानदान की औरतें बैठी है ऋषि की बीवी नीतू सिंह और रणधीर कपूर की पत्नी बबीता उनमें अलग से नजर आती है सभी सफेद साड़ी में है। राजकूर की लड़की रीमा कभी कभी औरतों को पानी पिला रही है जाफरी बैठे। प्राण एक सीढ़ी नीचे आकर बैठ जाते हैं अनिल कपूर जीने के सहारे खड़े हैं कहते हैं पिछले तीस सालों में अनगिनत बार उन्हें देखा है पर इस रूप में नहीं राजेश खन्ना बाहर खड़े हैं बढ़ी हुई दाढ़ी और बड़ा हुआ पेट। अब वो सिर्फ फिल्म निर्माता बन सकते हैं हैं हीरो नहीं। वो कहते आज सुबह ही बजे इंडियन एयरलाइंस के के विमान से शव के साथ आए हैं। कुल तैतालीस लोग थे उसमें चालीस परिवार तथा फिल्म उद्योग के जिनमें वह एक हैं, बाकी तीन सरकारी लोग थे एक केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री श्री भगत दूसरी केंद्रीय श्रम राज्य मंत्री सुश्री खोपड़े और तीसरा उनका सहायक राजेश खन्ना मृत्यु से पूर्व का विवरण देते हुए कहते हैं कल 2 जून को अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के सघन चिकित्सा कक्षा आईसीयू में राज साहब को पहला स्ट्रोक दोपहर साढ़े तीन बजे पड़ा हम लोग बराबर के कमरे में थे उससे एक दिन पहले ही उनका डायलिसिस किया गया था वो अभी पहले स्ट्रोक से ही नहीं उभरे थे कि दूसरा स्ट्रोक पड़ा फिर तीसरा और आखिरी चौथा घातक था इस तरह शोमैन का शो खत्म हो गया पर वो मेरे दिल में जिंदा हैं वो मुझे बेटे की तरह प्यार करते थे फिल्मों में आने से पहले से मैं उन्हें जानता था फिल्मों में आने के बाद रोमेंटिसिजम और शोमैनशिप मैंने उन्हीं से सीखी मेरी दुर्भाग्य रहा कि मैंने उनके साथ किसी फिल्म में काम नहीं किया राज साहब का शरीर शीशे की दीवारों वाले उनके ड्राइंग रूम में रखा है शरीर के सामने उनके स्वर्गीय माता पिता श्रीमती रमा देवी और श्री पृथ्वीराज कपूर की तस्वीरें हैं फूलों से लदा हुआ है पूरा शव सिर्फ मुंह बाहर है एक तरफ श्रीमती कृष्णा कपूर उनकी बेटियां और परिवार के सदस्य हैं भजन का पाठ चल रहा है कभी कभी ऋषि व रणधीर अंदर आ जा रहे हैं उस विशेष कक्ष में चुने हुए लोगों को जाने की अनुमति है मैं भी कक्ष में जाकर माथा टेक कर अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ राज साहब के नीले पड़े चेहरे को सफेदी देने के लिए उस पर चंदन का गहरा लेप किया गया है पर चेहरे की कालिमा बढ़ती जा रही तभी उस कक्ष में दिलीप साहब और सायरा बानो प्रवेश करते हैं उनके साथ सायरा की मां नसीम बानो भी है दिलीप साहब बेहद दुखी है सफेद कुर्ता पाए में उनका रक्ताब चेहरा पीला पड़ गया है सायरा हल्के मेकअप में है उनकी काया ढलने लगी है और शरीर हो गया है। दिलीप साहब कुछ देर मौन खड़े होकर अपने दोस्त को देखते हैं और कृष्णा जी को सांते हैं, और धीमे से बाहर निकल जाते हैं। सायरा बैठ जाती है तभी धर्मेंद्र उस कक्ष में प्रवेश करते हैं वो अपने आप को रोक नहीं पाते फपक फपक कर रोने लगते हैं मौजूद लोगों की आंखें नम हो जाती हैं। मृत राज कपूर के चरणों को छूते हुए बाहर निकलते हैं रोते हुए अकेले लॉन में खड़े रो रहे वो अकेले मैं उन्हें सांत्वना देने की कोशिश करता हूं मेरे कंधे पर हाथ रखे रुंधे स्वर में कहते हैं मेरा तो बड़ा भाई चला गया वो भावुक होकर पूछते हैं ऐसे लोग क्यों मरते हैं इन्हें तो हमेशा जवान रहना चाहिए राज कपूर जैसा शोमैन कभी पैदा नहीं होगा आप सिर्फ उसका नाम कह दीजिए उसी से दिमाग में एक खलबली सी मच जाती है तरंगे उठने लगती है तभी दूरदर्शन आकाशवाणी और पत्र पत्रिकाओं के संवाददाता उन्हें घेर लेते हैं इतनी देर में फिल्मों के निर्माता निर्देशक कलाकार जैसे जे पी दत्ता राहुल रवेल बॉबी खड़ खर, कुलभूषण खरबंदा आदि भी आ जाते हैं हम सभी लॉन में पड़ी कुर्सियों पर बैठ जाते हैं धर्मेंद्र अभी भी भावुक हैं वो एक दिलचस्प घटना बताते हैं ये उन दिनों की बात है जब राज साहब की बरसात प्रदर्शित हुई थी मैं तब भगवाड़ा में काम करता था उस फिल्म को देखने के लिए हमने टाट पट्टी लगे टूरिंग सिनेमा में भरी दोपहर में वो फिल्म देखी गर्मी का बुरा हाल था इंटरवल होने पर मैंने अपने बनियान से पूरा शरीर पोछा और उसे निचोड़ दिया फिर वही बनियान पहनकर फिल्म देखने लगे यह था राज कपूर और नरगिस की जोड़ी के लिए उस जमाने में क्रेज़ मैं दिलीप साहब का फैन हूँ पर अंदाज देख मुझे मानना पड़ा कि राज कपूर कितना बड़ा एक्टर है मैं उनका भी फैन बन गया हिंदी सिनेमा में तीन ही बड़े रहे हैं राजरिया है है? है। है, राज दिल थे मेरी पहली फिल्म शोला और शबनम की आरके स्टूडियो में शूटिंग थी मैंने उन्हें पहली बार वही देखा बस दूर से मैं बात करने की हिम्मत नहीं समेट पाया उनसे व्यक्तिगत रूप से तो मैं काफ़ी बाद में मिला एक दिन मैंने उनकी फिल्म में काम करने की दिली इच्छा जाहिर की उन दिनों वे मेरा नाम जोकर बना रहे थे उसमें उन्होंने मुझे एक भूमिका दी उनके साथ मेरी वही पहली और आखिरी फिल्म थी यूँ मेरे ऊपर उनका स्नेह बना रहा मेरी छोटी बहन निमो की शादी में भी वह कृष्णा भाभी के साथ आए इंडस्ट्री के हर शादी में वो जाते थे इतने दरिया थे धर्मेंद्र के पास उनकी बहुत सी यादें हैं अमरीश पुरी कहते हैं जिन्होंने उनके साथ एक भी फिल्म नहीं की वे भी उनके काफ़ी करीब रहे हैं। इधर दिलीप साहब भी लॉन के दूसरे कोने में बैठे हैं उदास हैं उनकी तबीयत भी ठीक नहीं कुछ बोलना चाह नहीं चाहते बहुत जोर देने पर धीमे स्वर में कहते हैं राज मेरे बचपन का दोस्त है पेशावर का हम तकरीबन साथ, साथ ही पढ़े और बड़े हुए हैं थोड़ा आगे पीछे फिल्मों में आए 50-55 साल की दोस्ती थी हमारी पर उस शख्स ने उसे कभी बदमजा या बदसौक नहीं होने दिया वो एक बहुत बड़ी बात है राज कपूर का जाना हिंदुस्तान ही नहीं वरुण वर्ल्ड सिनेमा के लिए एक कमी है क्षति है और मेरा तो एक उम्र के साथ चला गया इसी बीच महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एस पी चौहान का आकर गए राजनीतिक विद्रूप देखिए कि शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे भी तभी आए मगर दोनों राजनीतिक प्रतिद्वंद्वी चुप हैं हाँ प्रोटोकॉल के हिसाब से दूरदर्शन वालों ने पहले चौहान साहब की श्रद्धांजलि रिकॉर्ड की और बाद में ठाकरे जी की आने वाले लोगों का तांता लगा हुआ है प्रेम चोपड़ा संजय दत्त प्राण राजेंद्र कुमार संजय खान अनिल कपूर सुरेश ओबे आदि कितने लोग आ चुके हैं और इधर उधर मंडरा रहे इसके बाद चूंकि बहुत लंबा हो गया है तो मैं अगले हफ्ते इसके आगे की बात करूंगा तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार और इतना समय देने के लिए धन्यवाद